नमः ब्रह्मणे नमस्तेम प्रत्यक्ष ब्रह्मा से ब्रह्म वैष्यात व्या सख्यम व्या तन्मत तमत अवतुमा ओ शां शांति ओ सहना सहनाभुम सह करवावहि कल्वाले तेजस्वी तमस्थमा विद्वही शांश्छंदसा ऋषभो विश्व छंद योद्यमता आसमू स्धया स्णतो आगत्ते भूयास शरीर मेंचर्षण दिल्पा मे मधुम्तम कर्णिश्र ब्रह्मण गोशो मे दशा शुत मे गोपाया शा दशा शांति, शांति, शांति। ृक्षिविद्रो गाय स्वृतमस्वीण संप्र सुमेधा सुधाक्षि त्रिशंको वेदावचनम शांति शांति शांति स्वसंबंधिनो अभावं भाव यधिभाव बोधयती अभावुद्धि उद्यासी कारण साधेन्द्पत है ना मतलब यहां पर प्रतिषेध वाक्य जो है ओ ब्रमो न हंत ब्राह्मण को नहीं मार रहा, ना ऐसा जो है सज्जो ओ नहीं का क्या है ओ स्वसंबंधी नहीं जिसके बारे में न प्रयोग किया है ओ उस क्रिया से ओ बो, उस क्रिया का अभाव बोल रहा है इसलिए अभाव औदासी हो जाता है ना उतना ही है तस्मा प्रसक्त क्रिया निवृत्तिमेव ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादिषु प्रतिषेधाथं मे ना नस्मत प्रसक्त क्रिया निवृत्त उदास प्रसक्त क्रिया अभी जो जिस क्रिया के बारे में बोल रहे हैं प्रसित क्रिया उसे निवृत्ति होकर चुप हो जा इतना ही है है न प्रतिषेधार्थ था मन उसको स्वीकार करना प्रतिषेध को ही स्वीकार करना लेकिन कभी कभी क्या होता है अन्य प्रजापति प्रजादि व्रतादिभ्या काफी नीचे तक आ चुके हम लोग। है ना? शरीर ओ तो आगे, आगे, आगे नीचे आगे। अरे हाँ यहाँ पर यहाँ पर।, पर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक तो है ठीक है क्रिया समवाया भाव चात्मर कर्तृत्व अनुपत्ति है न ओ क्रिया असमवाय भाव आत्म कर्तृत्व ओ क्रिया से संबंधित नहीं है इसलिए आत्म का कर्तृत्व तो नहीं ठीक तरह में नहीं होता है सन्नीधान मात्र राजप्रवृति नाम दृष्ट कर्तृत्व ना? ओ राजप्रवृति में चर्चा होगी ओ होता है ना केवल सन्निधान से सं केवल संसा कुछ नहीं है धनदानद्युपार्जित भूत्य संबंधित्वाद तेषा कर्तृत्वपत्ते से वही यजमान है धन वगैरह देना है इसलिए कर्तृत्व को बोलना ठीक ही है है ना? न जो तो आत्मना, धनदान आदि शरीर आदि सुस्वामी संबंध निमित्त किंचित शपय तू अभी शरीर को कुछ ना कुछ दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है, है न मिथ्या मिथ्याभिमान प्रत्यक्ष संबंध हेतु है निथ्याभिमान प्रत्यक्ष संबंध हेतु मिथ्या मिथ्याभिमान जो है मतलब अध्यास जो है वही संबंध हेतु है ना? मतलब वो, वो जैसा ये घड़ा को रस्सी से बांध कर कुआं में छोड़ता ऐसा कुछ नहीं है संबंध मतलब संबंध क्या है अविद्या ज्ञान से मैं वही हूँ ऐसा समझ रहा है ना वही है इतना ही है संबंध मिथ्या ज्ञान से संबंध हो रहा है संबंध तो है, है ना यह प्रत्यक्ष है ये जानता है देखो प्रत्यक्ष बोलते ही क्या आत्मा से अध्यास हो रहा है ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है वहां पर जो बोल रहा है उसको सबको याद रखो सरलो प्रत्यक्ष ऐसा दो तीन जगह में बोला है, है ना सब लोग जानते हैं प्रसिद्धि ऐसा बोला है लेकिन आत्मा को लिया ये प्रसिद्धि सर्वलोक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है है ना वहां पर क्या करता है और लोक प्रत्यक्ष मतलब ऐसा है मतलब ऐसा है ऐसा बोलता रहता है अरे मतलब क्या है? ये इतना सरल है प्रसिद्ध सर्वलोक प्रत्यक्ष कैसा हो सकता है राज्य को प्रत्यक्ष हो सकता है न इसलिए ये संबंध हेतु जो है वो प्रत्यक्ष है सब लोग जानते हैं ये है ना बोलो यजमान आत्म तम आत्महा ओ थोड़ा सडन जंप करके एक बात बोला आप वेद में क्या बोलता है आत्मा यजमान है यज्ञ के लिए यज्ञ में आत्मा यजमान है ऐसा बोलता है क्योंकि बाद में स्वर्ग आदि को जाता है इत्यादि इत्यादि बोल रहा है है ना अभी आत्मा स्वर्गत को जाता है ऐसा बोला वहां पर क्या जा रहा है है ना इसको थोड़ा समझो वो वहां पर कौन मर गया ऐसा बोला कौन मर गया चला गया और एक जम लिया सूक्ष्म शरीर एक्चुअली सूक्ष्म शरीर जा रहा है लेकिन उसमें मैं ही ऐसा जो अभिमान रखा है उसको जाता है ऐसा बोलता है बहुत अच्छा हो गया hmm, संन्यासलैम नए नए दिन है गांव गया था वहां पर ओ न के बाद सब लोग काम खत्म करके खाना करके बैठा है गांव है ओ कमल को ऐसा बनकर ऐसा अलग अलग प्रकार से बैठा है ठीक है बाद में ये कोने में एक बुरा बेटा है बाद में क्या हुआ लोग प्रश्न पूछते रहे छोटे छोटे वो भी पूछा बाद में स्वामी जी ये मरना मरना बोलता है ना मरना मतलब क्या है मरना मतलब क्या है ये आत्मा से रख छोड़कर चला जाता है वही तो तो है मरण बोला तुरंत क्या बोला मालूम है क्या बोलते हैं स्वामी जी आत्मा सर्वत्र है ऐसा एक बार बोलते हैं अभी जा रहा है सब बोलता है ना? क्या बात करते हैं ऐसा बोलो वह आप अच्छा पूछा मैं बोलता हूँ सरव और रहा आत्मा सर्व है लेकिन उपाधि से संबंध को रखा है इसलिए हो रहा है सबर् तब मुझे वो टेस्ट मुनियर दिया क्या है हा ऐसा बोलो। कोई <laughs> तो मुझे परीक्षा करता था क्या वो ये यहां पर बैठकर सुनने में मतलब है या नहीं ऐसा मुझे टेस्ट कर रहा है <laughs> ना इसलिए वो आत्मा का यजमान तो कैसा आया अभ्यास से ही आता है ये महीने है ना इसी भी आत्मना आत्मना आत्मना व्याख्यातम इसका सुनो अत्राहु बोलो आत्मिये अभिमानो जमान व्याख्यात अहुन दौण न मिथ्या अभी कुछ लोग बोलते हैं देखो जी मई देह मई शरीर हूं ऐसा जो बोलता है वहां पर ऐसा नहीं है ओ अध्यास ऐसा कुछ नहीं है वहां पर क्या है सब लोग जानते हैं क्या जानते हैं? ओ देखो मेरा शरीर मेरा शरीर ऐसा बोलता है मैं मेरा शरीर जो बोल रहा है तो मैं कौन हूं बोला तो मैं नितिन बोला गंश जानता है गौण अर्थ में बोल रहा है गौणा मतलब क्या है सेकेंडरी सेंस में बार बार बार बार वो ये शरीर जिसको मैं बोल रहा हूं वो ऐसा नहीं बोल सकता इसलिए तो गौण अर्थ में बार बार मैं बोल रहा है उतना ही समझ गए ना अतराहू कुछ लोग बोलते हैं देहादि व्यतिरिक्त से आत्मना आत्मीय गौणा वो देहादि व्यतिरिक्त वो जानता है है ना लेकिन वो अपने में जो अभिमान है देहाद गौणा मिथ्या नहीं है है ना ये आजकल के कुछ द्वितीय लोग अलग अलग संप्रदाय वाले है ना ये भी बहुत बोलते हैं है, ये गौण है मिथ्या मतलब क्या है क्या मैं पुरुष नहीं हुआ क्या क्या बात कर रहा है ये मिथ्या नहीं है ऐसा बोलता उत्तर देखो तन्ना बोला प्रसिद्ध तुला प्रस्तुद ग यथा वस्तुदेशसरादि आकृति विशेष तिकाभ्यांहश प्रत्यक् मुख्य अन्द्र ततच अन्य ष प्रायक क्रौरियाशौ सिंहगुण सपन्न सिद्ध तुषे सिंहश्द प्रत्यौ गौण न भेदस्य अद्धवस्तु भेदस्हा पर गौण अर्थ कब आता है आप गौण बोल रहे हैं ना गौण अर्थ कब आ सकता है उसको देखो बहुत अच्छा तो इसका विश्लेषण बहुत गीता में भी मिलता है बहुत जगह में इसी विश्लेषण को बोला है ओ प्रसिद्ध प्रसिद्ध वस्तुभेद्य वहां पर वस्तु में गौणार्थ में बोला वहां पर दो वस्तु है गौणार्थ में बोलते हैं दो वस्तु ऐसा बोला मैं अलग हूं ये अलग है ऐसा उसका अर्थ है ना फिर जब गौणार्थ में दो है दो में वो कुछ ना कुछ सादृश से है।, है ना ये को दूसरे दूसरा जैसा संबोधन करता है लेकिन उस समय यहां पर दो वस्तु ही है ऐसा स्पष्ट जानता है उसमें समझे नहीं है गुण गौण तो तो एक, एक मुख्य ना गौण बोलते ही वहां पर दो वस्तु है ये क्या है एक कस... दुष्टांत से मालूम हो जाएगा जैसा देखो गौणत्व मुख्यत्व तो कैसे आता है देखो यहां पर ऐसे यह ही प्रसिद्धो वस्तु भेद वस्तु वस्तुभेद प्रसिद्ध है जैसा देखो केसरादिमान आकृत विशेष है ना वो केसर से हो रहा हुआ सिमह आकृत विशेष है है ना वो नो अन्वयव्यति से है ना क्या है वो जिसको ऐसा केसरादि है वो सिमह है हो गया। जिसको केसराज वगैरह नहीं है वो सिम्ह नहीं है व्यतिक हो गया ये है तो वो है ये नहीं तो वो नहीं है समझ आ रहे ना अन्वय व्यतिरेक आप अब... कुछ बार पूछा ना अन्वय मतलब क्या है ये है तो ये दूसरा है व्यतिक क्या है ये नहीं तो वो नहीं रहेगा यह आकृति वाला का है बोला मुझे अभी सिमह का आकृति है आकृति विशेष सिंह का आकृति विशेष में क्या है ओ केसर आदि है में तो होता बाल तो बाल के पास वो होता है ना है ना? मे इसको हाँ है नो है वो ही केसर होता है वो नहीं है नहीं होता है वो कुत्ता को ग्राम सिम्ह बोलता है, है ना सिम नहीं है है ना अभी इसका मतलब क्या है अन्वय से व्यतिक से मालूम हो गया ना आपको जिसको केसर है वो सिम है जिसको केसर नहीं वो सिम नहीं है न स्पष्ट है केसराजमान आकृत विषय अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिमह शब्द प्रत्येभाग है ना नो सिंह शब्द बोलते ही और सिम प्रत्यय आता है ना बुद्धि में शब्द प्रत्यय दोनों जो है शब्द के प्रत्ये हमेशा सिम्ह बोलते ही इसके साथ ही जुड़ा हुआ है उसको छोड़कर नहीं रहता है है नो क्या है और दूसरा है ना जिसको गौण बोलना चाहते हैं ये मानव मनुष्य वो मनुष्य से वो अलग है अन्य प्रसिद्ध ये पुरुष नहीं है क्योंकि पुरुष को ऐसा नहीं है जैसे स्वामी जी अग्नि बोलने से अग्नि की दाही का शक्ति साथ ही आ जाएगी नहीं उसकी किसके बारे में बोल रहे अन्य अग्नि और अग्नि की दाही का शक्ति आ, वो, वो जो है पर वहां पर देखो अग्नि और अग्निदाहन शक्ति जो है वो उसका स्वरूप ही है है ना वो वहां पर अन्वय व्यतिक ऐसा नहीं है अन्य व्यतिक में क्या है आदि को निकाल कर भी वो इसको क्षोर कर दिया चला जाता है है ना और मानव में भी कैसर सा आ सकता है है ना इसलिए अन्वय व्यतिरेक में क्या है वो जिस लक्षण को बोलता है वो लक्षण उसका स्वरूप नहीं है वो उसके साथ रहता है उपलक्षण है है ना इसे अग्निष्ण नहीं बोलना अग्निष्ण में अन्वे व्यतिक ऐसा नहीं है उसका स्वरूप ही वो है अभी इसलिए गौणत्व गो, मुख्यत्व अभी मनुष्य और सिंह को ले रहा है मनुष्य और सिंह को ले रहा है अभी क्या है वो अन्वित से ये सिंह है ये शब्द और प्रत्यय जोन उससे ही अन्वय होता है अन्य प्रसिद्धा मतलब मनुष्य से अन्य है ये प्रसिद्ध है और ततश्च अन्य पुरुषा ये सिंह से अलग जो है वह प्राय कई ही क्रूर शौर्य आदमी सिंहगुण संपन्न सिद्धा वहां पर सिंह के कुछ गुण है उसमें सिंह के गुण मतलब क्या है शायद क्रौर्य है या शौर्य है ना और तब तो क्या करता है उस गुण को लेकर वो सिमह है ऐसा बोलता है एक मनुष्य है वो सिम्ह नहीं है ऐसा वो अच्छी तरह से जानता है तो फिर उसको सिम्ह ऐसा उसके बारे में बोलता है समझ गया तो मनुष्य के बारे में सिम्ह बोलते ही ओ किसी के सामने ऐसा केसर के साथ चार पैर वाला खड़ा नहीं होगा ये मनुष्य ही आएगा लेकिन समझे सब बहुत क्रूर है समझे सा इतना ही आता है ना इसका मतलब क्या है गौणार्थ कब आता है गौणार्थ अभी मनुष्य मनुष्य को लेकर सिंह ऐसा बोला है ना तब गौणार्थ में बोल रहा है सिंह का सिंह सिंह मतलब ओ, नहीं पुरुष सिमह ऐसा जब बोला तो गौनार्थ तब गौणार्थ गौणार्थ पुरुष को दिखा के सिमह जब बोला पुरुष सिम्ह ऐसा दो है दो पूरा पूरा अलग है लेकिन कुछ ना कुछ किसी एक गुण में एक सादृश्य है उसका कवरी इसमें है किस, किस कौन सा गौण देखिए सिंह को में ले रहे हैं कि मनुष्य को गौण ये स्टेटमेंट ही गौण है स्टेटमेंट अच्छा, को देना गौणत्व है स्टेटमेंट में स्वामी गौण का मतलब वैसे अगर सेकेंड री सेंसमेंटमेंट अच्छा अच्छा ठीक है दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन अ सेंस री यू न्यूसे ओ ये सिंह है ऐसा बोलते ही वो सिम्ह है ऐसा कोई नहीं समझेगा सिम ऐसा बोलता है बोले फिर भी ऐसा नहीं समझेगा वहां पर गौण अर्थ मालूम हो रहा है ना आपको किसी को देखो स्वामी कई बार भाषण में कहते हैं गौण अर्थ में प्रयोग है या पूर्व पक्ष में उठाते तो प्राइमरी मतलब सेकेंडरी सेंस प्राइमरी सेंस क्या होती है प्राइमरी सेंस कुछ कॉन्टेक्ट में क्यों जो कुछ होता है होता है अच्छा आत्मा को कभी भी गौण अर्थ में नहीं भेज सकते देखेंगे अभी समझ में आपको इसलिए गौणार्थ गौण शब्द प्रयोग गौण ऐसा कब बोल सकता है दो है मनुष्य है सिंह है दोनों अलग अलग स्पष्ट जानता है तो भी सिंह है ऐसा बोल रहा है मनुष्य जो विषय में जब कहा गया ये सिंह है तो वो गौण प्रयोग हाँ गौण प्रयोग हो गया मनुष्य को सिम्ह बोलना गौण प्रयोग हो गया अभी आकृत विशेष अन्वर शब्द प्रत्यय उसे अल ततचा उल प्राइक क्रौर शौरिया सिंहगुण संपन्न सिद्धा तस्य पुरुषे सिंह प्रत्यय गौण अभी सिंह शब्द प्रत्यय जो है पुरुष को जो बोलता है वो गौण है ये मुख्य सिंह है मुख्य पुरुष है लेकिन सिम शब्द जो है वो गौण है सिम प्रत्यय जो है वो भी गौण ओ सिम ऐसा बोला तब वो प्रत्यय चाहे पैदा होता है ना क्या प्रत्यय होता है ऐसा होता है ना उसका क्रूर ही याद आता है समझ में आ रहा है आपको इसलिए गौण शब्द में गौण शब्द जब कभी गौण शब्द प्रयोग गौण शब्द बोलते हैं उसी अर्थ में है सब जानते हैं फर्क को है ना न अप्रसिद्ध वेद्य गौणार्थ ये दोनों अलग है ऐसा जब जानता है तभी तो होता है अलग नहीं ऐसा जब नहीं जानता है तो गौण पर होता ही नहीं है ये सेकेंडरी सेंस ऐसा बोलते ही वहां पर दो है दोनों अलग अलग है ऐसा जानकर जानबूझ कर बोलता है तो स्वामी देन नहीं हो सकता होगा कि हमें एक्चुअली पता थोड़ी है कि दे अलग है।, है, है ना ना न है तस्तु तो बोलो अन्यत्र अन्य शब्द अश्द प्रत्यौ भ्रातिवेत न गौण देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ओ वो अन्यत्र शब्द प्रत्यू अच्छा ओ वस्तु भेद जिसको जो नहीं जानता है देवी मनुष्य को दिखा के सिमह बोला वो वो है ऐसा जो बोला तब तो गौण ही है ऐसा जान लेता है वो लेकिन यहां पर जान लेता मतलब क्या है पुरुष है सिम्ह नहीं है ऐसा जानता है लेकिन वो जिसको अन्य अन्य शब्द प्रत्यो जो नहीं जानता है भिन्नत्व को नहीं जानता है तब वो शब्द प्रत्ये जो प्रयोग किया है वो भ्रांत निमित्ता वे भा न गौण है ना यहां पर इसको आ जाओ कोई हम उसको ऐसा पुरुष को दिखाया तब गड़बड़ होता है ओ थोड़ा देखने के लिए कुछ गाय है गाय को भी ऐसा रहने वाला गाय है।, है ना को पता बोलता है ओ, ओ सिम, सा, स, सिम जैसा है तो उपमान प्रमाण हो गया ओ भी उसको भी सिम समझ सकता है वो ऐसा सिम है क्या ऐसा बोल सकता है।, है ना मतलब ओ सिम्मा और गाय को फरक नहीं मालूम है है ना यहां पर जब मैं शरीर हूं जब बोल रहा है तब शरीर और अपने में फर्क न कर ही बोल रहा है समझ आ रहा है मई शरीर हूं देखो पुरुष को दिखा के सिम सिम्ह है ऐसा जब बोला आप पर शरीर को रखकर मैं आत्मा बोला मैं शरीर हूं ऐसा जब बोला इसमें मिथ्या ज्ञान से आ रहा है वहां पर गौणार्थ में आ रहा है ना गौणार्थ में फर्क जानता है मिथ्या प्रति में फर्क नहीं जानता है आई थिंक इट्स क्लियर जैसे अंधेरे में जंगल हो तो आपको सिंह का डर लगे लेकिन सिंह है नहीं वास्तव में और कोई जानवर है तो उस समय तो भ्रांति है उस समय वही देखो इन्या जी यहाँ पर पुरुष है सिंह है यहाँ पर पुरुष को सिंह बोला तो गोण हो गया यहाँ पर देखो पुरुष के स्थान में आत्मा को रखो और सिंह के स्थान में शरीर को रखो मैं शरीर हूं ऐसा जब बोला तब मैं और शरीर में, शरीर में शर्क देखकर बोल रहा है क्या वो इसलिए मैं शरीर हो ऐसा बोलना वो गौण नहीं है गौणार्थ नहीं है अभी समझ में आ गया आपको भ्रांति लेकिन कैसा होता है ओ ये ही प्रत्येह हो रहे हैं ना भ्रांति निमित्ता वे न गौण भ्रांति से हो रहा है यथा बोलो शब्द वहांधकार स्थाणुरय अगृह्यण विशेषेद प्रतु विषय यहां शब्द निश्चित शांत दे रहा है आप जिसको बोलने के लिए चाहा वही है क्या बोल रहे है यथा मंदांतकार स्थान रेम थी अग्रिक्षमाण विशेष है नो तो ये स्थाणु है उसको हिंदी में क्या बोला कहा खंबा बोला ना? खंबा है ना ये खंभा है ना यदि अग्रिक्षमाण विशेषे, उसको नहीं समझा है। है ना तब जो पुरुष है ऐसा बोला ये पुरुष शब्द प्रत्यय दोनों स्थान के बारे में पुरुष देव प्रताप बोल रहे है ना वहां पर शब्द प्रत्यय दोनों गौण नहीं है भ्रांति से स्पष्ट हो गया ना ये कब मंदा अंधकार है मंदा मंदाधकार जरूरी है पूरा पूरा अंधकार है तो वो कुछ नहीं मालूम होगा ये स्थान ऐसा भी खंभा ऐसा भी नहीं होगा वो पूरा पूरा है तो स्पष्ट मालूम होता है ये स्थानु है ऐसा ये मंदा अंधकार मंदा अंधकार चाहिए है ना हमेशा याद रखो वो जब कभी मिथ्या ज्ञान होता है तब तो मंद अंधकार है पुछ पुछ हैं, कुछ कुछ जानते कुछ कुछ नहीं हाँ एक सामान्य ज्ञान है ठीक विशेष ज्ञान नहीं है यहां पर प्राग्ञी के बारे में ऐसा ही है है ना मंदा अंधकार है मंदा अंधकार होने से क्या है ये एक प्रकार से जानता है एक प्रकार से नहीं जानता है, है ना एक प्रकार से जानता है क्या है वो आत्मा का लक्षण भी यहां पर है देखो सुख है जी जान रहा है उसको निर्विषेक है सुख इसलिए वो सुख अपना ही गोना है और किसी का नहीं हो सकता है स्पष्ट हो गया लेकिन वो कोई नहीं जानता वो स्वामी सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है हाँ वो जैसा मंदा अंध मंद अंधकार में होता है, है ना इसलिए अविद्या मतलब पूरा पूरा वो सो का सो विद्या किसी को नहीं रहता है है ना वो किसी को नहीं रहता है मतलब प्राणियों को शायद रहता है किसी मनुष्य को नहीं रहता मनुष्य बोलते ही देखो आपने समझाया उसको देखो जी आप गहरे नींद में अलग था या नहीं पूछा हाँ बोलेगा लेकिन हम के बाद साउन कैसे बोल रहे हैं कोई समय नहीं जानता हो जी बोलता या नहीं शरीर बंद है ऐसा भी जानता है नहीं शरीर से संबंध रख रहा है <laughs> है ना? नंदांधकार स्थानीय अग्रिक्यमाण विशेष है पुरुषब्द प्रत्यय स्थान, स्थान विषय है ना स्थान के बारे में होने वाला मिथ्या प्रत्यय यथावा शुक्ति कायाम अकस्मातम निश्चित हो शब्द प्रत्यु अकस्मात एक्सीडेंटली प्रॉब्लम होती थी वैसे आप अकस्मात हो गए एकदम से देखा तो है है शायद वो लगाकर ठीक है ठीक है ठीक है आ पर अकस्मात क्या हो रहे ये ठीक नहीं समझा ठीक विचार नहीं किया विचार नहीं किया विचार नहीं किया कुछ ना कुछ चमका और इसलिए बोल दिया है ना यहां पर इतना स्पष्ट है अकस्मात है ना इसको रखकर एक रजत है ही नहीं बोल सकता नहीं नहीं बोल सकता ऐसा तीसरा एक रजत है क्या बात है क्या बात है है ना सिर्फ कल्पना है स्पष्ट है न अभी बाद में देखो ओ यहां पर अकस्मात ऋतु निश्चित हो शब्द प्रत्यु वहां पर ये रजत है ऐसा बोला ओ शब्द भी रजत है वहां पर उसके अनुसार बुद्धि में जो प्रत्ये वो भी रजत का ही है है ना वहां पर ओ शुक्ति से अलग करके नहीं बोल रहा है वो शुक्ति को ही बोल रहा है ये मिथ्या ज्ञान ही है।, है ना लेकिन सम्यक ज्ञान होने के बाद मालूम होगा अरे ऐसा होगा पहले नहीं मालूम होगा तदव बोलो देहादि देहादि संघाते देहादिघाते अहमि निरुपचारेण शब्द प्रत्यय आत्मात्मा विवेक उत्पद्य मनो कथम गौण शक्यो वे तम उसी प्रकार देहादि देहादिघाते अहमती निरुपचारेण ओ मैं ऐसा जो है वहां पर उपचार का बात नहीं है देखो वहां पर गौणार्थ में क्या होता है उपचार के लिए बात है उपचार उपचार मतलब मालूम हो गया ना समॉर्मैलिटी जस्ट फॉर द ऑफ जस्ट फॉर सेक यू नो इट यू नो उपचार मतलब देखो देखो उपचार के लिए बोला हाँ एक अच्छा दर्शन देता हूं वहां पर सुशुक्ति में आप ब्रह्म से एक हो चुका ऐसा बोल रहे हैं है ना? हो चुका बोला देखो शास्त्र बता रहा है है ना इसलिए शास्त्र लेकिन वो ब्रह्म नहीं हुआ है क्या शास्त्र को नहीं शास्त्र नहीं जानता है ये ब्रह्म नहीं है अभी जानता है ना शास्त्र तभी तो क्यों बोला उपचार के लिए बोला उपचार शब्द उधर ही प्रयोग किया है कर रहे हैं याद आ भाषिकी को ब्रह्म में एक तत्व बोल रहा है ना एक जो बोलता है उपचार के लिए बोला है सा स्पष्ट है अपने बोल लाइक अ सैंपल हाँ लाइक अ सैंपल वहां पर हम जब उसको समझते हैं तब मुख्यार्थ में ही समझते हैं है ना लेकिन वो जानता है मुख्यार्थ नहीं है क्लैरिफिकेशन और ज्यादा देना है वो जानता है वो कौन शास्त्र शास्त्र ना लेकिन मुझे मदद करने के लिए क्या बोलता है उपचार से उपचार के लिए बोल देता है यहाँ इंद्रोपचार्य का विवेक ज्ञान से संबंध तो नहीं है ना है यही है ये बोल रहा हूं ना तो वहां पर गौणार्थ है ना तो वहां पर उपचार है तो गौणार्थ जब बोलता है उपचार है आई थिंक स्पेट हो गया ना आपको गौणार्थ जब बोलता है तब उपचार है स्वामी जी सुशुप्त जी ब्रह्म है ये थोड़ी है।, है गौनार्थ में ही है, गौणार्थ में ही है। क्योंकि तो तो हाँ क्योंकि मैं कल इसके बारे में आया था ना कल या परसों आया था ना इसके बारे में यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि आप समझना है इसलिए वो समझने को शुरू करने के बाद बोलते अभी समझा बोलते हैं हाँ समझा सब बोला वो पहले आपको गलत गल समझा था ना वो क्या महात्मा ऐसा समझा था ठीक तो है अभी ऐसा बोलने से उसको ध्यान उधर जाएगा नहीं और ही जाएगा इसलिए बार बार सिखाता है ब्रह्म में एक है ब्रह्म एक है एक है बोल रहा है लेकिन ब्रह्म में एक नहीं है अभी तक ऐसा शास्त्र तो जानता है इसलिए उपचार के लिए बोला ऐसा बोला है स्पष्ट हो गया आपको जी वहां पर कुछ लोग ओ ब्रह्म ही है ऐसा सिद्धांत करके पकड़ा है, आ, है ना वहां पर मैंने दिखा है देखो उपचार के लिए बोल रहा है ऐसा दिखा भैसवाद क्या बोलते थोड़ा भटका जनरली क्या है, उपचार का मतलब क्या है उपचार मतलब क्या है क्या है? छोड़ दिया धीरे धीरे समझ लो वो जल्दबाजी करने से कोई नहीं समझेगा आपने स्पीड में ही समझेगा <laughs> बोलो छोड़ो <laughs> है ना अभी इसलिए अहमति निरुपचारेण शब्द प्रत्यय यहां पर उपचार कुछ नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा है स्पष्ट हो गया शब्द प्रत्यय आत्मात्मा अविवेक उत्पद्य मानो यहां पर आत्मा है अनात्मा है वहां पर भी दो है शरीर आत्मा है और आत्मा आत्मा है आत्मा अनात्मा अविवेक एन उत्पद्य मानो इसको गौण कैसा बोल सकता है जी गौण में वहां पर दोनों में विवेक है यहाँ पर दोनों में विवेक नहीं है <laughs> बहुत बड़ा फर्क है एक ई थिंक् इट्स क्लियर निर्विचारेण शब्द प्रतिवो प्रत्यु आत्मावेक आत्मा उत्पद्यम कथम कौन शक्य शक्य हो तो? तम बोलो आत्मा पंडितनाशाला अवेक्त शब्द प्रतिवो प्रत्यय देखो आत्मा अनात्म विवेक नाम यहाँ पर विवेक आत्मा अनात्म विवेकनाम अपी अभी किसको लेना है देखो शास्त्र से ठीक तरह से जान रहा है ओ मरता मरने के बाद इस शरीर को छोड़ के जा रहा है स्पष्ट है जो में विश्वास रखा है जो श्राद्ध करता है उसको आत्मा शरीर अलग है वो सब तो जानता है समझ आ रहे हैं ना और जानने पर भी अध्यास रखा है इसका मतलब क्या है ये गौण है या मुख्यार्थ में बोल रहा है ऐसा प्रश्न है अभी वो उसको रखकर वो बोलता है पहले प्रश्न को पूछा वो गौड़ बोलो क्योंकि वो जानता है वो इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूं सब वो जानता है इसलिए जानने से वो उसको अर्थ में ही बोलो जी नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसा इतना बात करने के बाद वो स्वर्ग जाता है स्वर्ग को जाना कैसा वो सब कुछ बोला बोलने के बाद भी अजा विपाल निर्म ये वो बकरा वगैरह उसको पालन करता है ना आ, चराने वाला वो जैसा अभियुक्त शब्द प्रत्यु होता है मैं मई मई में ऐसा ही बोल रहा है ये एक बार बोलता है अच्छा। शास्त्र एक बार और मैं तो ये दिक्कत है आई थिंक स्पष्ट है इसका मतलब है कि आत्मानत्म विवेक होने के बाद भी अभ्यास हो सकता है नहीं जी <laughs> यहां पर जो आत्मानात्म अविवेक है हाँ। ना आत्मानतमवेक नहीं है ऐसा जो बोल रहा है वो विवेक बोल रहा है वो ठीक आत्मानात्मवेक नहीं है ठीक आत्मानवेक नहीं है वहां पर शरीर से संबंध रखकर ही बोलता है वहां पर क्या है ये शरीर को छोड़ा है वहां पर इनका और शरीर पकड़ता है वो पंडित तो कह रहा है लेकिन वो है वो बक्ति बालने के वाले लोगों के जैसा लोग जैसा क्योंकि वो आत्मस्वरूप को नहीं जानता है शरीर से संबंध नहीं है ऐसा वो नहीं जानता है ये शरीर से संबंध नहीं है ऐसा शायद जानता है शायद जानता है मतलब क्या है अनुभव से नहीं है अनुभव से नहीं है लेकिन शब्द प्रमाण के आधार पर उसको स्वीकार किया है इसीलिए श्राद्ध करता है इसीलिए श्राद्ध करता है देखो कितना सेल्फ कॉन्ट्रिडिक्शन है हमारे में श्राद्ध कर रहा है इसका मतलब शरीर से वाला कैसा है हो गया तो ही रोता है दो तो भी कब होता है ऐसा मतलब हाथ मतलब क्या है वो ठीक नहीं जानता है बात के लिए बोल रहा है अलग ऐसा लेकिन वो जानता है अंदर अंदर है अलग नहीं कुछ नहीं है शास्त्र बोलता है ठीक है बोलेगा लेकिन तो ओ, लेकिन, <laughs> लेकिन बाद में डॉट डॉट डॉट मैं रो भी कौन रहा रो भी कौन रहा है वो थोड़ी रो रहा है रो भी कौन रहा वो क्राइम हाँ एक्चुअली स्पीकिंग रोल रोल हाँ रो रहा है रोने दो लेकिन उसके अंदर ऐसा रह रहने से ही रोता है नहीं तो कैसा रहता है क्यों रहता है नहीं प्रकृति से नहीं अभिवक्ता मतलब क्या है अभिवक्ता शब्द प्रत्येक पहले जो है अभिव्यक्तो अलग अलग नहीं किया हुआ है अच्छा अभिवक् शब्द प्रत्योग होता बोलो तस्मात देहादि व्यतिरिक्त आत्मअस्तित्ववादीना देहादो दे हम प्रत्यो देहाद्रत मिथ्य नगौण इसलिए देहादि आत्मा अस्तित्ववादीनाम ओम को भी मतलब मीमा लोग ऐसा जो लोग है वो बोध लोग है ये लोग है सब लोग है ना जिन लोग भी है सब लोग हैं सब लोग मानते हैं है ना लेकिन मानने पर भी देहाद हम प्रत्यय जो है वो मिथ्यवा गौण नहीं है देखो जैसा पुरुष को सिम बोला स्पष्ट है सिम्ह अलग है लेकिन मैं शरीरों से बोला शरीर मैं अलग है ऐसा स्पष्ट नहीं जानता है वो यहां स्पष्ट नहीं जानने का मतलब उसको अनुभव नहीं है आ, आ, आ, आ, आ, आ, सिर्फ सुना है स्वामी स्पष्ट नहीं है निमाम से करोग देखो जी एक एक मिनट एक मिनट देखो स्पष्ट नहीं है मतलब वो वेदांत जिज्ञासा कर रहा है अभी स्पष्ट नहीं हुआ ये बात अलग है यहां पर किसके बारे में बोल रहा है वो कर्मी के बारे में बोल रहा है कर्म करने के बारे में, बारे में बोल रहा है देह इससे शरीर से अलग है आत्मा ऐसा जानता है ऐसा बोल रहा है बोलने के बाद भी देह में अभ्यास रखा है कर्मी लोगों को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं नहीं अभी फाइनल जो स्टेटमेंट है वो पहले जो उन्होंने पूर्व पक्ष था यात्रा में उसका फाइनल आंसर है नहीं कि ठीक तो, है आ, ये दिहादी व्यतिरिक्त से आत्मा आत्मीय देहा अभिमानों गौरव न व्यक्ति थी जो तो पोजीशन है इसको कंसीडर करते हुए फाइनल स्टेटमेंट दिया ना ठीक है मतलब पूरे के पोरे को, को कंसिडर करते हुए यहाँ पर आखिर में किसको बोल रहे हैं गौड़ जो बोलता है उसको आ, गौण जो बोल रहा है आ, उसको वो कर्मी बोल रहा है सही बोल रहा है वो है है वो ऐसा कन्विंस किया सपोज मेरा एक मुगल खट जाता है सो ऐसे मेरा मुगल खट गया माई कट गया सो नाउ विदाउट एनी शास्त्र प्रमाण मानसो मेरे को तो ये पता है की मैरेक्टे तो दे अंगूठी देखो ये मेरा अंगूठी जब बोला आप अंगूठी जाने के बाद भी आप है है ना यह स्पष्ट है आपको है ना? अच्छा स्पष्ट है या नहीं देखेंगे यहां पर अंगूठी है लेकिन थोड़ा यहां पर क्या हो गया नक में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया वक्र हो गया ऐसा रखो क्या आप दुखी होते हैं या नहीं आपसे अलग है तो दुखी क्यों होना आपको नहींदम मैं, मैं अलग हूं ऐसा मैं जानता हूं तो ये कलख हो गया तो वो दुखी क्यों होना इसलिए इसको बोलता है वो उपचार है डॉक्टर ऑस्टेंसिबली नो हाँ ऐसा है ऑस्टेंसिवली बाद में देखो तस्मात मिथ्या प्रत्यय निमित्तवादरी सिद्धम जीवतोपि तो विदुष अशरी अभी तक क्या सिद्ध किया इसको याद रखो और पहले जो उसको आ, अभी क्या है ओ शरीर से संबंध जो है वो मिथ्या ज्ञान अन है ऐसा हो गया लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं मिथ्या ज्ञान होने के बाद वो तुरंत वो मर जाता है ऐसा नहीं है जीवंत रहता है ज्ञान जाने के बाद मिथ्या ज्ञान जाने के बाद मिथ्या ज्ञान जानते ही ओ मिथ्या ज्ञान के साथ साथ यह शरीर भी चला गया मिथ्या ज्ञान के साथ शरीर तो नहीं चला गया सब कुछ याद रखो वो शरीर मिथ्छा है मिथ्या ज्ञान चला गया तो ये भी चला जाता है क्या बात करते हैं एटलीस्ट यू नो एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दट यू हैव नॉट अंडरस्टंडट यू आर स्पीकिंग मिनिमम दर मस्ट बी दिस सिंसरिटी मैं जो बात कर रहा हूं क्या उसका मतलब मैं जानता हूं नहीं तो आर्ग्यूमेंट करेगा कुछ भी बोलता हूँ वह क्या तो मिथ्या ज्ञान का भी ज्ञान में अभ्यास होता है क्या है देखो मिथ्या ज्ञान जाते और जो कुछ रही है नहीं आत्मा हो गया और दुनिया में नहीं कुछ भी नहीं चला गया क्या जो मिथ्या ज्ञान जाने के पास मर जाते हैं मिथ्या जाने के बाद भी जीवन मुक्ति को मानते हैं तो ठीक है जी इसलिए क्या लोग क्या बोल रहे हैं ये मिथ्या है संबंध कुछ नहीं रहता ये बोले तो भी ये नहीं कह रहे हैं की वो आ, मतलब शरीर भी चला है। है, शरी जाता है ये पोजीशन नहीं लेते हम नहीं लेते ही यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा हूँ सुनो कुछ लोग बोलते हैं वेदांत को बोलने वाले ये सब कुछ मिथ्या है सब कुछ मिच्छा मतलब शरीर भी मिथ्या ही है जगत में आ गया ना ये शरीर है इसलिए ओ ये सब कुछ मिथ्या ज्ञान से ही है ऐसा दिखता है है ही नहीं ऐसा बोलता है है ही नहीं ऐसा बोला मिथ्या ज्ञान निशी से, से सिद्धम जीवतोपि जीवतोपी मतलब अभी भी जिंदा है लेकिन मिथ्या ज्ञान के साथ नहीं है सम्यक ज्ञान से है मिथ्या ज्ञान नहीं है यह सब कुछ मिथ्या ज्ञान है तो वो भी चला जाना था नहीं ये पोजीशन नहीं लेते हैं वो उनका कहना है कि मिथ्या ज्ञान जाने के बाद भी शरीर रहता है मतलब शरीर नहीं रहता है तो वो बोल रहा है नहीं कोई भी वेदांति ये तो मानता ही है कि मिथ्या ज्ञान जाने के बाद भी जो जीवन का सिद्धांत है वो सबको मान लें शायद जीवन का सिद्धांत मान देना चलने वाला कोई भी वेदांति नहीं होगा अभी ठीक है जी लेकिन लोग ऐसा बोलने वाले है उसको मन में रखकर बोल रहा हूं हाँ वो कैसे सब, सब कुछ मिथ्या है ऐसा जो बोलता है वो हाँ। मिथ्या ऐसा बोला शरीर भी जले जाना वो स्पष्ट बोलता है आप आत्मन जाना थे जगत नहीं रहता ऐसा बोलता है ये, ये बोलता है हाँ ये गलत है उसकी इम्प्लीकेशन वहाँ यहाँ पर, पर क्या है ये कैसे हुई ये मैं जानना चाहता हूँ देखो इम्प्ली का सिद्धांत सुनो होता है उनके मत में जो देखो सुनो सुनो क्या है यहाँ पर क्या समझ रहा देखो यहां पर तो मिथ्या ज्ञान मतलब क्या है क्षेत्र क्षेत्र संयोग मिथ्या ज्ञान है स्पष्ट है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्यास मिथ्या ज्ञान भाष्यकार क्या कह रहे हैं अध्यासाह है मिथ्या भविष्य तुमने तुम युक्त तुम बोला है अध्यास करना मिथ्या है क्षेत्र को क्षेत्र को मिथ्या ऐसा बोला है क्या जो क्षेत्र को भी मिथ्या बता देते हैं क्षेत्र को मिथ्या नहीं बोलने में मतलब नहीं है क्षेत्र क्षेत्र साध्या जो है वो मिथ्या है लेकिन क्षेत्र की मिथ्या नहीं है क्षेत्र भी मिथ्या नहीं है, है ना इसलिए वो मिथ्या ज्ञान नष्ट होने के बाद भी क्षेत्र रहता है क्षेत्रज्ञ भी रहता है लेकिन अभी क्षेत्रज्ञ में पहले जो ज्ञान था अभी जो ज्ञान है इसमें फर्क देखो पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ऐसा अलग करके मई प्राग्ञ हूं ये जगत है मैं इसको संबंध रखा हूं ऐसा था अभी मिथ्या ज्ञान नष्ट होने के बाद क्या है ये क्षेत्र भी नहीं है मैं प्राग्ञ भी नहीं हूं दोनों आत्मा है ऐसा मालूम हुआ स्पष्ट हो गया आपको वो क्षेत्र जैसा था वैसा ही है जी मैं उसको गलत जानने से क्या ऐसा हो जाएगा वो मैं उसको अनात्मा जानने से क्या अनात्मा बन गया मैं अनात्मा नहीं है एक बार अनात्मा जान लिया तो अनात्मा मेरे लिए फिर वो अनात्मा नहीं रहा यह भी the, the, the, आत्मा मैंने जान लिया इसलिए मेरे डिक्शनरी में मैं पहले आत्मा अनात्मा दो रखा था अभी मेरे डिक्शनरी में आत्मा अनात्मा ऐसा नहीं है एक ही आत्मा है पहले जो आत्मा था वो भी अलग है पहले जो आत्मा था वो आत्मा नहीं था प्राग्ज था इसीलिए अनात्मा आया इसलिए अनात्मा आया मैं वो मैं मुझे मैं वो प्राग्ञ ऐसा समझा इसलिए दूसरा गया अभी मैं प्राज्ञ भी नहीं वो आना अन्य भी नहीं है दोनों एक ही है आत्म उसको समझा इसलिए कुछ भी मिथ्या नहीं है आई थिंक इट्स क्लियर स्वामी पीछे वर्ड है मिथ्या ज्ञान निमित्त हाँ इसका तो मतलब है मिथ्या ज्ञान के कारण हाँ। तो स्वामी अध्यास मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान निमित्त है दोनों पढ़ के कुछ नहीं ये मिथ्या ज्ञान ही अध्यास है ये अध्यास के कारण सब कुछ हो रहा है ऐसा बोला मिथ्या ज्ञान निमित्त व्यवहार है ना? इसलिए जीव तो मित्र अशरीरत्व इसलिए वो जीवंत होने पर भी अशरीर है क्योंकि उससे संबंध नहीं है तो ना यहां पर थोड़ा सावधानी से देखो थोड़ा और एक बार देखो जीव तो अशरीरत्व ऐसा बोला देखो अशरीरत्व बोलते ही उसमें शरीर नहीं है ऐसा बोला मतलब शरीर को रिकॉग्निशन दिया शरीर है ऐसा रखकर उसको अशरीरी बोला समझे ना क्योंकि अध्यास के बारे में चर्चा कर रहे है अध्यास मिथ्या होने पर भी अध्यास में अंग जो है क्षेत्र वो मिथ्या नहीं है ये है इसलिए मैं उससे अलग हूं शरीर संबंध मेरे में नहीं है मैं आत्मा हूं ऐसा बोला इसको क्यों बोल रहा हूं याद रखो सिर्फ आत्मा को ही बोला वो आशरीर ऐसा भी नहीं बोलता है सिर्फ आत्मा के बारे में बोला अशरीर ऐसा भी नहीं बोलता है आशरीर क्यों बोल रहा है शरीर ऐसा एक रक को रिकनाइज करके वो शरीर उसमें नहीं है इसको दिखाने के लिए अशरीरी बोल रहे हैं ठीक है ज्ञानी के लिए वो भी शरीर मतलब मेंटली उसमें आईडेंटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है हम जब देखते हैं हम उसको अशरी बोल रहे हैं हाँ नहीं शास्त्र भी शास्त्र भी क्या करे देखो दो ढंग से बात करना है सिर्फ आत्मा के बारे में ही बात करना भी अवश्य है अनात्मा की अपेक्षा आत्मा आत्मा के बारे में बात करना भी आवश्यक है समझ आ रहा है जब अनात्मा के अपेक्षा जो बात करता है तब तो यह उसमें नहीं है उसमें नहीं है ऐसा ही बोलता रहता है लेकिन जब उसी के बारे में बात करता रहता है कुछ भी नहीं है ऐसा बोलता है हमेशा दुष्पात को याद रखो हमने सुब्रमण्य पूछा है क्या है ओ सनलाइट बिट हैज नो कलर उसी के बारे में मैं बात किया कोई कलर नहीं ऐसा ही बोलता हूं लेकिन ओ कलर्स को मन में रखकर उसी के बार बार, पर बात किया मैं क्या बोलता हूं ये सब रंग उसमें है बोलता हूं किस प्रकार है अलग अलग नहीं है उसी के रूप में है ऐसा बोलता हूं है ना सात रंग को लेके आता हूं लेकिन उसके रूप से एक है खाए? बोलता हूं लेकिन जब उसी के बारे में बोलता हूँ सात के बारे में बात ही नहीं करता ये उसका रेफरेंस देने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने सिंपल कहा है कि जीव तो भी विदुषा अशरीरत्व यानी जो ज्ञानी है वो जिंदा उसका रहते हुए भी जिंदा जनित अवस्था में होते हुए भी वो अशरीरत्व है ये कहना चाहते हैं ये पूरा पूरा ठीक है हाँ। तो तो कुछ भी क्यों आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं देखो जी ये मरने के बाद ही ठीक मोक्ष मिलता है ऐसा बोलने वाले लोग वेदांती में ही है ओ, उसको अविद्यालेश बोलता है समझाएगा ना आपको इसलिए ये ठीक नहीं है इसे समझाने के लिए इतना बात किया ऐसे लोग जीवन मुक्ति को भी मानते हैं और अविद्यालेश को भी मानते ये ठीक तो तो नहीं अंत्य कैसे हो सकता है आगे ना अशीर तो तथा ब्रह्मवद्षया श्रुति विषयाश्रुति तथा निर्लवयनी वमीके मृताशीमेद शरीरम शेते अथयशरअमृता प्राणो ब्रह्म तेज इति सवागवा तथा ब्रह्म इसरे ब्रह्मविदों के बारे में श्रुति क्या कहती है सुनो बोल रहा है ये बहुत अच्छा है ये मंत्र तो निर्वयिनी वलमीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवमेदरी शेते ये नासम क्या कहता है उसके ओ क्या इनमें क्या बोला मैं जानता हूं स्किन स्किन और स्किन को अच्छा के ah, hmm. केज निकाल के वहां पर वलमी के उसके ऊपर वो मृता ये डेड है ये स्किन कुछ नहीं है प्रत्यक्ष वहां पर इट इज थ्रोन देर शहीता वहां पर सोरे इट इज थ्रोन बाई द स्किन सरपेंट वहां पर शेता मतलब क्या है सोरा है ऐसा है उसी प्र... ओ प्रकार स्वतंत्र हो गया उसी प्रकार इधर क्या है इदम शरीर ये शरीर जो है वो निर्वैनी जैसा यहां पर यह सोरा है वो सांप अलग हो गया ऐसा आत्मा अलग हो गया इसमें एक प्रॉब्लम लगती है कि वो कैंसूली तो अलग छूट गई लेकिन यहाँ शरीर तो इस प्रकार से एकदम शरीर तक अलग नहीं गया ना जिसको मुक्ति प्राप्त तो ऐसा ही हो गया शरीर बोल रहे हैं पूरा पूरा अलग हो गया ऐसा बोल रहे हैं नहीं उसका साफ का हुआ लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे हैं विद्वान के बारे में उसका तो शरीर अलग नहीं हुआ ना नहीं जी अलग हुआ है इसी को बोल रहा हुआ। वो शरीर को डिस्कार्ड करके मेंटली आराम से सोता है देखो जी यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हैं वो सिर के साथ है ऐसा यहाँ पर ये इधर चला गया वो उधर चला गया ऐसा आपके मन में है अभी भी ऐसा ही है मैं बोल रहा श्री स्कूति बोला <laughs> स्वतंत्र स्वतंत्र है, है, पूरा ये दृष्टांत 100 दृष्टान ऐ थिंक्स क्लियर देखो अभी विलिनी विलमीके शिता एवं इदं शरी शे अथ अय अश अमृत इसलिए अभी क्या हो गया वो जो है ब्रह्मवित जो है वो अशरीर है अमृत है प्राण है ब्रह्म है ब्रह्म ही है तेजस ही है और ऋषि से संबंध कुछ भी नहीं है यहाँ पे कुछ डिफरेंसिएशन नहीं है यानी अमृतः प्राणो ब्रह्म ऐसा नहीं है नहीं जी ये ब्रह्मवित जो है वो अशरी है वो अमृत है वो प्राण है वो ब्रह्म है वो तेजस है, है, तेजस, है एवा। एवा, तेजस ही है ये तेजस ही है ब्रह्म तेजस तेज एवं शब्द नहीं कभी हाँ वो वही है क्या ऐसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है शरीर जो है वो शरीर में ये कुछ भी नहीं है ना बाद में इसी को बोलता है लेकिन व्यवहार कर रहा है ना प्रश्न आता है ना आप जो पूछा अभी वही है यहां पर यहां पर उसको छोड़ चला गया ऐसा है लेकिन है ना शरीर में ये है ऐसा बोला इसको उत्तर देखो ये ठीक मंत्र को बोल रहा है उसी मंत्र से ये जो प्रश्न आता है उसी को उत्तर देना है लेट इज ही एक्सपेक्ट्स व्हाट इज गोइंग टू बी अवर क्वेश्चन आप निर्वणी का दृष्टान जब दिया तब ये इधर गिरा है वो और कहीं चला गया लेकिन ऐसा नहीं रहा इधर ऐसा पूछा बोलो सचक्षु अचक्षुरी वचक्षु अचक्षुरी वकर्ण अकर्ण सवाक अवाग इमना अमनाव सप्राण अप्राण है ना ये देखो यहां पर स्पष्ट समझ लो सचक्षु कौन बोल रहा है बाहर वाला बोलता है अज्ञानी अब्रम्हवित्त है ना वो बोलता है तो वो सचक्षु है ब्रह्मवित को देखकर बोलता है, है सचक्षु बोलता है लेकिन शास्त्र बोलता है वो सचक्षु नहीं अचक्षु है है <laughs> ना वो अब्रम्हवित्व बोलता है सकर्ण है लेकिन वो शास्त्र बोलता है अकर्ण है वो बोलता है सवाक शास्त्र बोलता है अवाक वो बोलता है समना ये बोलता है अमना वो बोलता है सप्राणा या प्राणा है ना लेकिन व्याख्यान करने में क्या क्या है इसको उल्टा करके बोला है पूरा गलत नहीं है लेकिन ये भाव नहीं आता <laughs> वो क्या बोला है अचक्ष सचक्ष शुरिवा कर दिया उसको तो उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया सचक्ष लेकिन यहां पर पहले जो श्रुति मंत्र बोला है बाद में इसको बोला है जब प्रश्न जो उठता है पहले प्रश्न से उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए इसको लिखा है स्वतंत्र रूप से डील किया इसलिए अचक्ष सचक शुरुआ कर दिया जब ऐसे भाष्य में इस उल्टा दिया है जिसका भाष्य है इस मंत्र का उससे इससे उल्टा लिया है हाँ? उल्टा लिया है मंत्र है, है इसको वो लेना आगा ही आगा है लेकिन अर्थ करते समय ऐसा किया आगा। <laughs> आगा। वो क्या बोला वाचक शुरू ही है लेकिन सचक्ष व दीख पड़ता है ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है है ना लेकिन यहाँ पर क्या है ऊपर जो ऊपर जो जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए ऐसा ही बोलना ऊपर का श्रुर् से आपको क्या लगा वो शरीर से अलग हो गया ऐसा दिखता है ना लेकिन शरीर के साथ है ना साथ ऐसा पूछा शरीर के साथ दिख पड़ रहा है सचक्षु जैसा लेकिन अच्छु तुम्हें लग रहा है कि शरीर के साथ है मतलब शरीर के साथ पहले जैसा व्यवहार हो रहा था वैसे अब कान होते हुए भी आख होते हुए वैसा व्यवहार नहीं हो रहा अच्छा शुरीवा कैसा क्या वो अभी ये चमड़ा नहीं है ना ऐसा जैसे ना ऐसा है इसे दोनों को कनेक्शन लेके आना देखो शंकराचार्य जब बात करते हैं ये एकदम संबंध रहता है जब संबंध न रखकर ऐसा बोलता ही नहीं है इसलिए इट इज वो तो ग्रिपिंग सही उसी जस्ट इमेजिन 45 फाइव आवर्स ऑफ वेदांत टफ वेदांत आप समझ में नहीं आता तो कैसा बैठ सकता है जी थोड़ा सोचो कोई बैठ सकता है इसलिए शंकर जो बोलता है उसी को चर्चा करो वो तो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ आता है उसको फिर बोलते रह क्या है अच्छा तो शंकराचार्य से कुछ सीखा भी नहीं ना हाँ शंकराचार्य से कुछ सीखा भी नहीं उनको पढ़ के कुछ सीखा भी नहीं ना कि कैसे हमें समझना है या सुनना है क्या इसलिए देखो रूल क्या देखो भाष्य को कुछ भी बोलो या सब ये एक जगह में ऐसा लिख सकता है क्या जी अभी बोलो देर आर टेन थाउजेंड पॉइंट और टेन थाउजेंड पॉइंट को ये एक जगह में बोल सकता है है ना इसीलिए कैसा बोलता है यहां पर कुछ बोलता है लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ आया यहां पर तो कनेक्शन है लेकिन इंडिपेंडेंट डिस्टेंट एक डाउट आया उसका उत्तर डिस्टेंस में दिया है देखो यहां पर इमीडिएट कनेक्शन जिसको है उसको उत्तर देता है यहां पर जिसको इमीडिएट कनेक्शन नहीं है वो इमीडिएट नहीं वो उस जगह में देता है आप समझा चलिए इसलिए भाष्य को समझना मतलब क्या करना मालूम है ओ वेद को जैसा रखता है वेद पूरा दिमाग में रखना रखकर कहीं भी विरोध नहीं है ऐसा विश्वास रखना विश्वास रखकर समन्वय करना मैं कहना जी वहां पर अर्थवाद भी है अर्थवाद को सबने इंडिपेंडेंट देखा तो मतलब नहीं है लेकिन मतलब न रहने वाला वाक्य कोई शास्त्र नहीं बोलता है मतलब ब्रहना क्या ओ ब्राह्मण को देखो इधर देखो उधर देखो इधर देखो उधर देखो, देखो। संबंध क्या है ओ क्रिया के लिए रखा है इसलिए कनेक्शन दिखाने के लिए शास्त्र है उसी प्रकार ओ शांकर भाषी को व्याख्यान लिखना है तो क्या मालूम है क्या करना मालूम है ओ लिखो जितना भी लिखो लेकिन आपको जो प्रश्न आता है डिस्टेंट प्रश्न जो आता है यहां पर उत्तर देना चाहते हैं तो दिस्टंट वो डिस्टेंट प्लेस में इसी के बारे में शंकराचार्य क्या बताए उसको देखो आपके वचनों में मत बोलो दैट इज योर व्याख्यान और शुड कंसिस्ट ऑफ ओवरली शंकर वाक्यस यू शुड नेवर हैड योन इमेजिनेशन क्या कर्मकांड में ऐसा करते हैं खरमगढ़ में ऐसा नहीं करता है इसमें करने के लिए आपको कौन परमिशन दिया वो शंकराचार्य का भाष्य जो है ये परिपूर्ण है कुछ भी नहीं छोड़ा है सारे प्रश्नों को उत्तर दिया है इसलिए जहां उत्तर दिया उसको याद करो तुम्हारा काम इतना ही है याद करना एक्सप्लेन मेसल क्लियरली यहां पर प्रश्न आ गया ऐसे इसका मतलब क्या होना ऐसा मत सोचो इसका मतलब शंकर ही बोला है और कहीं बोला है है <coughs> ना इसलिए सचक्ष सकर्ण अकर्णवी इत्यादि इति ची बोलो मृतिर स्थित प्रज्ञ काद स्थित प्रज्ञा आचक्षाण सर्व प्रवृत्ति संबंध दर्शयती अभी थीम क्या है याद रखो थीम क्या है मिथ्या प्रति से ही है मिथ्या प्रत्ये छोड़ने के बाद आशरीर बन गया आशरीर बन गया मतलब मर गया ऐसा नहीं है है ना इसलिए इसलिए इसको इसी को बोलता है जीवन मुक्त बोलता है है ना जीवन मुक्त ऐसा होने से ही अभी ये सब कुछ दिया असक्षु अचक्षु इत्यादि इत्यादि सांप का दर्शन दिया मैंने कहा स्मृति से दे रहे हैं स्मृति का दिखाता है इसका मतलब क्या है कौन है देखो समाधिस्थस्य काम प्रभाषेत स्थित प्रज्ञ स्थित स्थित स्थित तीनों एक ही है, है न इसलिए का भाषा इत्यादि व्यवहार उसका कैसा है ऐसा बोलने से है ये समाधि योग समाधि नहीं है स्पष्ट हो गया योग समाधि में ऐसा बैठा है क्या बात करता रहता है इसीलिए योग समाधि नहीं है है ना यहां पर समाधि मतलब क्या है हमेशा ठीक तरह से आत्मा, आत्मा में ही बैठा है वो समाधि है शरीर अपना काम कर रहा है लेकिन वो आत्मा में ही बैठा है वो ही समाधि है वो स्थित प्रज्ञा है आत्मा में ही जिसके प्रज्ञा स्थित है स्थितधी है उसकी बुद्धि हमेशा आत्मा में ही है है ना? वो बुद्धि जब है तब तो व्यवहार कैसा चल रहा है प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने से ओ, भगवान ऐसा उत्तर नहीं दिया क्या का भाषा मतलब क्या है सीता प्रेम में भाषा कैसा हो सकता है व्यवहार कैसा हो सकता है ऐसा नहीं बोला समझ आ रहा है यहां पर मतलब क्या है ये ठीक है कुछ में व्यवहार नहीं है कुछ भी व्यवहार नहीं है से संबंधी नहीं है इसे वो का भाषा की मीता कैसा बोल प्रश्न पूछ रहा है आपने नहीं समझा ऐसा नहीं बोला प्रश्न तो गलत ही नहीं एक प्रश्न तो गलत है ना देखो गलत कब होता है ओ शुरू के बारे में बोल पूछ रहा है तो गलत होता है लेकिन शुरू के बारे में बाहर रखकर पूछ रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या उसका बाहर का श्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां खड़ा होकर इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्न में गलत नहीं है है ना यह सब कुछ मिथ्या ही है तो इस प्रश्न में ही मतलब नहीं है आई थिंक इट्स क्लियर इसलिए यहां पर खड़ा होकर पूछा और उसका उत्तर क्या है, है ना ओ सर्वत्र दुखेश नाभचंदन देश तज्ञा प्रतिष्ठता मतलब क्या है व्यवहार में देखा तो एकदम बैलेंस है उसको लेकिन उसका उत्तर अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में था था था का भाषा या आसी ये जो उसके शरीर से संबंध वो ले रहा है ले रहा है तो उसका उत्तर में इस प्रकार को तो कुछ नहीं है है कि ठीक मतलब क्या है शरीर से रहने पर शरीर के अंदर रहने पर भी शरीर को संबंध छोड़ा शरीर का संबंध छोड़ा है समझ आएंगे ना इसलिए सचक्षुर अचक्षुर व इत्यादि बोला इत्यादी। उसी को वर्णन कर रहे रही अभी आ, है। वो शरीर के साथ रह रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो स्थिति हाँ पर गया लेकिन यहां पर व्यवहार चलता रहता है वो अचक्षु है लेकिन सचक्षु जैसा व्यवहार हो रहा है मतलब मुख्य बात उसका अचक्षु होना ही दिखाना है ये नहीं किसी से संबंध दिखाना ही नहीं है लेकिन बाहर वाला हो बाहर वाला पूछता है ये देखो जी ज्ञान आ गया उसका मतलब क्या है और हम जैसा ये बात कर रहे हैं ना रमन महर्षि वो क्या क्या आश्चर्य लगता है रमन महर्षि वो सब लोगों के पास बैठकर इडली खाते थे वो वहां पर जाता है वो सब्जी काटता है थोड़ा बाद में एक बार ओ कोई ये लसून ऐसा ऐसा कुछ नहीं लेके, लेके आ गया और बाद में मां थी उधर यू यो यू यू यो बहुत झगड़ा गबड़ा झगड़ा कर दिया बाद में वो लेके बोलता वरे वाह लसून तो इतना छोटा है लेकिन मेरी माँ को इतना डराया <laughs> <laughs> <laughs> क्या <सावर> है <चाहे> तुमको है <laughs> <laughs> न एक बार ब्राह्मण लोग के लिए अलग खाना का बंती था वो तो सब आए थे अमावस्या के दिन था तो इन्होंने उस दिन वहाँ उपमा में प्याज दली थी तो उन्होंने सोचा आश्रम में है खा लिया खाके आने के बाद ने कहा, प्याज अच्छा बन जाता है तो उसका <laughs> है ना? लेकिन नियम से लसु खाता ऐसा नहीं है अपराध हो जाता है, है ना? इसलिए वो स्थित प्रज्ञ लक्षण आचक्षणा ओ बोलकर विदुषा सर्व प्रवृत्तिया संबंधम दर्शे थी देखो वहा पर प्रवृत्ति किससे आ रहा है अज्ञान से ही आ रहा है अध्यास से ही प्रवृत्ति आती है लेकिन काम होता है प्रकृति से याद आ रहा है सब कुछ काम होता है प्रकृति से लेकिन प्रवृत्ति आता है अभ्यास से इसलिए अविध्यास युक्तम अव्यक्तम बोला है स्वभाव को अहंकार को ये समझ नहीं आ रहा सर्व प्रवृत्ति के संबंध के, तो में तो प्रवृत्ति कैसा आता है अध्यास से आता है से आता है सर दर्शी थी प्रवृत्ति से संबंध नहीं रखा है अभी काम तो चल रहा है का भाषा में क्या है अविद्यायुक्त से काम हो रहा है अविद्या छोड़ दिया अभी काम हो रहा है मह चांदगी जी ने अच्छा बोला माया है, मायालेशलेश नहीं है <laughs> अच्छा बोला इट वॉज वेरी गुड ब्यूटिफुल सेंटर मायालेश है ये मायालेश में नहीं रहेगा एक बार शरीर छोड़ने के बाद इसे इसलिए मत बोलो है ना चक्षणा हम शिदी तस्मा बोलो न अवगत ब्रागत उथा पूर्व संसारित्व इसलिए अवगत ब्रह्मात्म भाव जिसको ब्रह्मात्म भाव मालूम हो चुका ब्रह्मात्म भाव मतलब क्या है मैं ब्रह्म ही हूं अवगति जिसको हो गया अवगति को याद रखो ज्ञान प्रमाण से अवगति है ना? अवगति ब्रह्मात्म भाव से तस्मा न यथापूर्व संसारितम यथापूर्व मतलब वो अवगति के पहले जो था वैसा नहीं रहेगा यहां पर प्रवृत्ति नहीं है है ना और मतलब क्या होता है वो अनाधिकाल का संस्कार है ना वो संस्कार से शरीर धर्म में वो प्यास होता है ये होता है होता है तब ऑटोमेटिकली वो बुद्धि उसमें जाता है लेकिन वो इसको करना इसको करना इसको करना ऐसा नहीं करेगा इन तो दोनों प्रवृत्तियों में क्या सूक्ष्म है? भूख लगी है तो वो खाना लेने जा रहा है कहीं ना? और एक जैसे हमारी प्रवृत्ति फर्क सब लोग जानते हैं भूख तो लगा जाए खाने के लिए गया जिसमें भी अच्छा अच्छा खाना तो ऐसा रखकर वो प्रवृति से वहां से ये लेकर आए वहां से ले कर वो करो फर्क नहीं है जो मिला वो खाइए फर्क होता ही है फर्क तो होता है इसलिए यहाँ पर वो देह संरक्षण निमित्त के लिए जितना होता है उतना होता है अच्छा अच्छा ठीक है। पर्पजफुल एक्टिविटी पर्पजफुल एक्टिविटी मुझे ये करना है मुझे ऐसा नहीं रहेगा संकल्प नहीं हा? संकल्प नहीं संकल्प नहीं है मैं इसको करना है ऐसा नहीं आएगा है ना? अभी इस संबंध में याद रखो शायद मैंने बोला हो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग कभी गड़बड़ करते हैं ना ये गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है गड़बड़ ही है है ना लेकिन कैसा होता है भागवदिछा। पूछा भगवत इच्छा मैं बोला हूं अभी बुद्धि से वो समझ छोड़ दिया अभी जब वो छोड़ दिया वहां पर हिरणगर स्पष्ट बुद्धि वाला ईश्वर है ना वो हिरे छोड़ दिया ना मैं जो जिंदा है उसका संभाला भाई मेरा काम है इसलिए ही टेक्स ओवर बुद्धि वहां पर क्या करता है इस बुद्धि को ओ समग्र दृष्टि से लेकर इसको चलाता है लेकिन ये श्रद्धा नहीं होते ये बातें नहीं मानी जा सकती ठीक है अभी ठीक समन्वय हो रहा है या नहीं आपको जिसको श्रद्धा है उसको रहा है। नहीं ऐसा नहीं है देखो श्रद्धा शरद, अलग है मैं क्या बोल रहा हूँ समन्वय हो रहा है ना बोल रहा। सुनो इसको बोल रहा वो वहां पर एक प्रकार एक ज्ञानी है लेकिन गंदा काम किया मतलब क्या है अरे देखो जो वहां पर हैंडल कर रहा है ही से देखो ये वो अवतार लेता है उस वर्ग का अवतार भी लेता है है या नहीं भगवान काम होना है उसको और कुछ नहीं केयर नहीं करता है भगवान पॉइंट एक तो आएगा ना कि जो समस्त बुद्धि से इसकी बुद्धि से गंदा काम करवा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो गंदा ही क्यों नेसेसिटी रहने से ही होता है नहीं तो नहीं है देखो कैसा वहां पुरुष की बुद्धि से यहां कब गंदा अच्छा कब आता है यहाँ पर रिलेटिविटीज़ बिटवीन अस है ना? नहा पर कुछ नहीं है ये सब कुछ उसका ही है गंदा क्या है अच्छा क्या है यह काम होना है होना है कि मैं इसलिए बोला वो सु का चरण अच्छा है गंदा है अब बोलो ये दोनों ठीक है जी क्यों ये, गम, ओ, ओ, ओ, ये सुवर अच्छा गंदा है नहीं है इतना बोलो गंदा है लेकिन क्यों लिया तो काम हो रहा है इसलिए गंदा चीज वो हमारे बीच में होता है काम करने की दृष्टि से गंदा ऐसा कुछ नहीं है देखो पुण्योग पृथ्वीचा जब बोला शंकराचार्य उठाते हैं ये दुर्गंध किसका है पुण्योग पृथ्वीचा बोला सुगंध मैं हूं ऐसा बोल दिया भगवान दुर्गंध किसका है दुर्गंध भी आई ना है ना इसलिए दुर्गंध का ओ, ओ, ये समन्वय कैसा होता है आपने जो कर्म किया उसके अनुसार होता है गंदा हो गया अविद्या से जो कर्म करता है उससे उसकी दृष्टि से होता है ऐसा बोलते जो अविधा से काम कर रहा है और गंदा काम हो रहा है और जिसका विद्या हो तो गई है और गंदा काम हो रहा है ए, गंदा काम नहीं बोलना पर काम हो रहा है वो तो गंदा, गंदा, गंदा है या नहीं प्रश्न करते है ना ये गंदा है या नहीं प्रश्न है अभी है ना वो गंदा काम के दृष्टि से देखा तो गंदा कुछ भी नहीं है जी देखो ये और कोई ऐसा मुनाफा रखा है यह रखा है और बाद में आपको बहुत गुस्सा आता है, है ता, आप ही किया <laughs> <सम्झें दें। laughs> मतलब क्या है आत्मा के दृष्टि से देखा तो एक गंदा काम ऐसा कुछ नहीं है <laughs> लेकिन वी रिलेटेड समथिंग सम गंदा काम आता है, <laughs> है ना बाद में देखेंगे यसे तो यथापूर्व संसारित ना सो अवगत ब्रह्मत्म भाव अनव बोलो बोलो इसको यसे तो यथापूर्व संसारित अवगत ब्रमात्म भाव अनवध्यम यहां पर वो उसमें अवगत ब्रमात्मा में यथापूर्व संसार तो नहीं रहता है जिसको यथापूर्व संसारित्व है वो आपका तो ब्रह्म भाव वाला नहीं है इसलिए सशरीर के बाद आपने उठाया ना हमने जो उत्तर दिया है वही थी अनवध्यम इसमें कुछ दोष नहीं है हम जो उत्तर दिया है दोष नहीं है ठीक समझा? ओ ये पुनरोक्त बोलो